एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया वह किसी तरह से घिसटता घिसटता अपनी घिस तक पहुंचा कई दिन बाद वह मांध से बाहर आया उसे भूख भी लग रही थी शरीर कमजोर पड़ चुका था तभी उसे सामने से एक खरगोश दिखाई दिया उसे दबोचने के लिए वह झपटा, सियार कुछ दूर, दूर कर ही हाफने लगा उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की लेकिन यहाँ भी वह असफल रहा हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई वह खड़ा खड़ा सोचने लगा कि शिकार वह कर नहीं पा रहा है और ऐसे में तो भूखों मरने की नौबत आई ही समझो आखिर क्या किया जाए वह इधर उधर घूमने लगा पर कहीं कोई मरा जानवर दिखाई नहीं दिया घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या चूजा हाथ लग जाए इधर उधर गलियों में घूमने लगा तभी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए भाव भाव भाव भागते हुए वे उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े सियार को अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ा गलियों में घुसकर उसने उन कुत्तों को छकाने की कोशिश की पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती ही चली जा रही थी और कमजोर सियार अपना बल समाप्त होने के कारण घबरा रहा था आखिर सियार भागता हुआ रंगरेजो की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया और अपनी जान बचाने के लिए सियार उसी ड्रम में कूद पड़ा ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग खोल कर रखा हुआ था कुत्तों के टोले ने जब सियार को नहीं देखा तो वह भागते हुए वहाँ से चले गए उधर सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा थोड़ी थोड़ी देर में वह सांस लेने के लिए मुंह बाहर निकालता जब से पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वह धीरे से बाहर निकला वह पूरी तरह से रंग में भीग चुका था जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल कर रखा था उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता उनको खौफ में कांपते देखकर रंगी सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई रंगी सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज लगाई भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो उसकी बात सुनकर सभी जानवर भागते भागते ठिठक गए उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला देखो देखो मेरा रंग ऐसा रंग किसी जानवर का है इस धरती पर नहीं है ना इसका मतलब समझो भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास ही भेजा है तुम सब जानवरों को बुला लाओ और मैं उन्हें भगवान का संदेश, संदेश सुनाऊंगा उसकी बातों का सभी जानवरों पर गहरा प्रभाव पड़ा वे जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुला लाए। ला। जब सारे जानवर आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला वन्य प्राणियों प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का, का प्राणी बनाकर बना संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है यह कहकर तुम्हारे पास भेजा है और ये कहा है कि तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है तुम्हारा नाम सम्राट ककुदोम होगा तीनों लोगों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे अब तुम लोग अनाथ नहीं हो मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर यहाँ सभी जानवर वैसे ही सिया के अजीब रंग से चकराए हुए थे उसकी बातों ने उन पर जादू का काम किया शेर बाघ चीते आदि सारे जंगली जानवरों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई। CR की बात काटने की किसी में हिम्मत ही नहीं हुई और देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले हे ब्रह्मा के दूत प्राणियों में श्रेष्ठ का कुदुम हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी एक बूढ़े हाथी ने कहा हे सम्राट अब, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध किया जाए शेर ने सिर झुकाकर कहा ऐसा ही होगा महाराज आपकी, आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने सियार के तो शाही ठाट हो गए, वह राजसी शान से रहने लगा कई लोमड़िया उसकी सेवा में लग गयी भालू पंखा चलता सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता उसकी बलि दी जाती जब सियार घूमने निकलता तो हाथी, हाथी आगे आगे, आगे सुन्ट सुन, उठाकर बिगुल की तरह चिंगाड़ता हुआ चलता दो, दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो बॉडीगार्ड बनकर चलते रोज ककुदूम का दरबार भी लगता रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारो को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा जो था एक दिन सम्राट ककुदुम का कुछ अपने शाही मां में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठ बैठा बाहर आया चांदनी रात खिली हुई थी पास के जंगल में सियारों की टोलिया अपनी बोली बोल रही थी उस, उस आवाज, आवाज को सुनते ही ककुदम अपना आपा खो बैठा उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर, उठाकर सियारों के स्वर से स्वर मिलाकर आवाज निकालने लगा शेर और बाघ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और वे चौंक पड़े बाघ बोला अरे यह तो सियार है हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा मारो मारो इस नीच को शेर और बाघ उसकी ओर लपक पड़े और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर डाला इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि नकल की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी रंगा सियार वाचक स्वर भारती परिमल